के, के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में प्रस्तुत है अंजू शर्मा की कुछ कविताएं। मैं अहिल्या नहीं बनूंगी। पकी हाँ मेरा मन आकर्षित है उस दृष्टि के लिए जो उत्पन्न करती है मेरे मन में एक लुभावना कंपन, किंतु शापित नहीं होना है मुझे क्योंकि मैं नकारती हूँ उस विवश्ता को जहाँ सदिया गुजर जाती हैं, एक राम की प्रतीक्षा में इस बार मुझे सीखना है फर्क इंद्र और गौतम की दृष्टि का वाकिफ हूँ मैं शाप के दंश से पाषाण से स्त्री बनने की पीड़ा से, लहू लुहान हुए अस्तित्व को सतर करने की प्रक्रिया से, किसी दृष्टि में सदा नीर सा बहता रस प्लावन अदृश्य अन नहीं है मेरे लिए और मन जो भाग रहा है बे लगाम घोड़े सा निहारता है उस मृग मरीचिका को उसे थामती हूँ मैं किसी हठी बालक सा मानता है चंद्र खिलौना क्यों नहीं मानता कि आज किसी शाप की कामना नहीं है मुझे कामनाओं के पैरहन के कोने को गांठ लगा ली है समझदारी की जगा लिया है अपनी चेतना को हाँ ये तय है हाँ ये तय है मैं अहिल्या नहीं बनूंगी बन एक स्त्री आज जाग गई है रात की काली कुछ अधिक गहरी थी डूबी थी सारी दिशाएं आद में चक्कर लगा रही थी सब उलट बांसियां चिंता में होने लगी थी शाह की बैठकें बढ़ने लगा था व्यवस्था का रक्तचाप घोषित कर दिया जाना था कर्फ्यू एक स्त्री आज गई है कोने में सर जोड़े खड़े थे साम दाम दंड भेद ऊंची उठने को आतुर थी हर दीवार जर्द होते सूखे पत्तों से लगी रूढ़िया सुख टे बदलने लगी साजिशों में क्योंकि वह सहेजना चाहती है थोड़ा सा प्रेम खुद के लिए सीख रही है आटे में नमक जितनी खुद कितना अनुचित है ना एक स्त्री आज जाग गई है घूंघट से कलम तक के सफर पर निकली चरित्र के सर्टिफिकेट को नकारती पाप और पुण्य की नई परिभाषा की तलाश में घूम आती है उस बंजारन की तरह जिसे हर कबीला पराया लगता है तथा कथित अतिक्रमणों की भाषा सीखती वह आजमा लेना चाहती है सारे पराक्रम एक स्त्री आज जाग गई है आंचल से लिपटे शिशु से लेकर लैपटॉप तक को साधती औरत के संग जी उठती है कायनात, अपनी समस्त संभावनाओं के साथ बेड़ियों का आकर्षण बंधनों का प्रलोभन बदलती हुई मान्यताओं के घर्षण में बहा ले जाता है अपनी धारा में न जाने कितनी ही शताब्दिया तब उभर आते हैं कितने ही नए मानचित्र संसार के पटल पर एक स्त्री आज जाग गई है खुली आखों से देखते हुए अतीत को मुक्त कर देना चाहती है मिथकों की कैद से सभी दिव्य व्यक्तित्वों को जो जबरन ही कैद कर लिए गए सौंपते हुए जाने कितनी ही अनामंत्रित अग्नि परीक्षाएं हलका हो जाना चाहती है छिटक कर वे सभी पाश जो सदियों से लपेट कर रखे गए थे उसके इर्द गिर्द अलंकरणों के मानन एक स्त्री आज जाग गई है प्रेम कविता ये सच है तमाम कोशिशों के बावजूद कि मैंने नहीं लिखी है एक भी प्रेम कविता बस लिखा है राशन के बिल के साथ साथ बिताए लम्हों का हिसाब लिखी है डायरी में दवाइयों के साथ तमाम असहमतियों की एक्सपायरी डेट लिखे हैं कुछ मासूम झूठ और कुछ सहमे हुए सच एकाध बेईमानी और बहुत सारे समझौते कब से कोशिश में हूँ कि आंख बंद होते ही सामने आए तुम्हारे चेहरे से ध्यान हटा लिख पाऊ मैं भी एक अदद प्रेम कविता अभी आप अभी सुन रहे सुन थे, थे। अंजू शर्मा, शर्मा की कुछ कविताएं। वाचक स्वर पर भारती, भारती परिमि